महाभारत आदि पर्व सप्ताशीति तमोध्याय इंद्र के पूछने पर जय का अपने पुत्र पुरु को दिए हुए उपदेश की चर्चा करना वे वै सम्पान स्वर्गत शतुराज इंद्रो निवसन देवेशमि पूजित स्त्री दश साध्यय मरुद्भिवशु तथा वे सम्पान जी कहते हैं जन्मे जय स्वर्गलोक में जाकर महाराज याति देव भवन में निवास करने लगे वहाँ देवताओं साध्यगणों सद्गुणों मरुद्गणों तथा वसुओं ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया देवलोकम ब्रह्मलोकम संचरण पुण्य अवसत अवसद पृथ्वी सुना जाता है कि पुण्यात्मा तथा तो जितेन्द्री राजा ययाति देवलोक और ब्रह्मलोक में भ्रमण करते हुए वहां दीर्घ काल तक रहे सक निपश्रेष्ठ जयाते शक्रमागतम कथान्ते तत्शक्रेण सप्रेष्ठ पृथ्वी पति एक दिन निपश्रेष्ठ जयाति देवराज इंद्र के पास आए दोनों में वार्तालाप हुआ और अंत में इंद्र ने राजा ययाति से पूछा यदा रूपेण शक्रच युस्तवेण राज भूमौ तदाच राजय तस्म थया कि मुक्त कथिये सत्य इंद्र ने पूछा राजन जब पुरुष तुमसे वृद्धावस्था लेकर तुम्हारे स्वरूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा तुम सत्य कहो उस समय राज्य देकर तुमने उसको क्या आदेश दिया था ये यम उन्योर्म कृष्ण मध्य पृथिव्याम राजा भ्रतरोस्त या याति ने कहा देवराज मैंने अपने पुत्र पुरुष से कहा था कि बेटा गंगा और यमुना के बीच का यह सारा प्रदेश तुम्हारे अधिकार में रहेगा यह पृथ्वी का मध्य भाग है इसके तुम राजा हो जाओगे और तुम्हारे भाई सीमांत देशों के अधिपति होंगे न चुयान नरो दैन्यम साठ्यम क्रोधम तथ्यम चमत्सरम बैरम सर्वत्रि बन कार्य मातर पितां च विवांसोधन सामवत चवेंद्र नवमने बुद्धिम शक्तस्तु क्षमते नितमशक्त क्रुध्यते नर दुर्जन सृजनम्वेष्टि दुर्बलो बलवत्तरम् अरूपी चनवंत निर्धन अकर्मी कर्मिणि धार्मिकम चार्मिक चा निर्गुण गुणवंत चकृह तत्कलीक्षण देवेंद्र इसके बाद मैंने यह आदेश दिया कि मनुष्य दीनता सठता और क्रोध न करे कुटिलता महासर और वैर कहीं न करे माता पिता विद्वान तपस्वी तथा क्षमाशील पुरुष का बुद्धिमान मनुष्य कभी अपमान न करे शक्तिशाली पुरुष सदा क्षमा करता रहे शक्तिहीन मनुष्य सदा क्रोध करता है दुष्ट मानव साधु पुरुष से और दुर्बल अधिक बलवान से द्वेष करता है कुरूप मनुष्य रूपवान से निर्धन धनवान से अकर्मण्य कर्मनिष्ठ से और अधार्मिक धर्मात्मा से द्वेष करता है इसी प्रकार गुणहीन मनुष्य गुणवान से डा रखता है इंद्र यह कली का लक्षण है अक्रोधन क्रोधने भ्यो विशिष्ट तथा विशिष्टः अमानुषे मानुषास् प्रधान विन्द्वा तथा विदुष प्रधानः क्रोध करने वाले से वह पुरुष श्रेष्ठ है जो कभी क्रोध नहीं करता इसी प्रकार असहनशील से सहनशील उत्तम है मनुष्य प्राणियों से मनुष्य श्रेष्ठ है और मूर्खों से विद्वान उत्तम है आक्रोश तारम निर्दहते सुकृतम चांदी यदि कोई किसी की निंदा करता या उसे गाली देता हो तो वह भी बदले में निंदा या गाली गलोत न करे क्योंकि जो गाली या निंदा सह लेता है उस पुरुष का आंतरिक दुख ही गाली देने वाले या अपमान करने वाले को जला डालता है साथ ही उसके पुण्य को भी वह ले लेता है नारुं नारुंद नारुंदवादी न ही न परमितयाचा पर उदिजेत न वधे दुसतिम पापल हो क्या क्रोधवश कृषि के धर्म स्थान में चोट न पहुंचाए ऐसा ब्रताव न करे जिससे किसी को मार्मिक पीड़ा हो किसी के प्रति कठोर बात भी मुंह से न निकाले अनुचित उपाय से शत्रु को भी वश में न करे जो जी को जलाने वाली हो जिससे दूसरे को उद्वेग होता हो ऐसी बात मुंह से न बोले क्योंकि पापी लोग ही ऐसी बातें बोला करते हैं अरुन्तुदम पपरुषम तीक्षणवाचम वाकंट कृतुद मनुष्यान विद्यादलक्ष्मी कतम जनाना मुखे निबद्धाम नृतिम वहतम जो स्वभाव का कठोर हो दूसरों के मर्म में चोट पहुंचाता हो तीखी बातें बोलता हो और कठोर वचन रूपी काटों से दूसरे मनुष्य को पीड़ा देता हो उसे अत्यंत लक्ष्मीहीन दरिद्र या अभागा समझे उसको देखना भी बुरा है क्योंकि वह कड़वी बोली के रूप में अपने मुंह में बंधी हुई एक पिशाचनी को ढो रहा है सदभ्य पुरस्ता था पृष्ठ तो रक्षिता सताम चादति चादतीवृत्त अपना बर्ताव और व्यवहार ऐसा रखे जिससे साधु पुरुष सामने तो सत्कार करे ही पीठ पीछे भी उनके द्वारा अपनी रक्षा हो दुष्ट लोगों की कही हुई अनचित बातें सदा सर लेनी चाहिए तथा श्रेष्ठ पुरुषों के सदाचार का आश्रय लेकर साधु पुरुषों के व्यवहार को ही अपनाना चाहिए सोच तिरात्री पर मसुम नाम पतंते तो नवसिजे परेशू दुष्ट मनुष्यों के मुख से मुख्य वचन रूपी बाण सदा छूटते रहते हैं जिनसे आहत होकर मनुष्य रात दिन शोक और चिंता में डूबा रहता है वे बाघ बाढ़ दूसरों के मर्म स्थानों पर ही चोट करते हैं अतः विद्वान पुरुष दूसरे के प्रति ऐसी कठोर वाणी का प्रयोग न करे नोके सुविध्य दया मैत्री च भूते सु दानम च मधुरा सभी प्राणियों के प्रति दया और मैत्री का बर्ताव दान और सबके प्रति मधुर वाणी का प्रयोग तीनों लोकों में इनके समान कोई वशीकरण नहीं है तस्मा सां सदा वाच्यम न वाच्यम परुशम क्वेन इसलिए कभी कठोर वचन न बोले सदा सांपूर्ण मधुर वचन ही बोले पूजनी पुरुषों का पूजन आदर संस्कार करें, दूसरों को दान दे और स्वयं कभी किसी से कुछ न मांगे तीसरी महाभारते आदि परवि संभव परवि उत्तर आयाते सप्ताशीतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तरयाति विषयक सत्ताईसवाँ अध्याय पूरा हुआ